म विष्णु पाय कृष्ण प्रेषा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवे कौरवाणी प्रचारिने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश श्रील शील प्रमुखा आपके चारण काम पर मेरे कोटि कोटि प्रणाम आपकी कृपा से मेरा जीवन जो केवल दुखमय था अभी सक्सेसफुल होते है और यही आज का प्रवचन का विषय है सक्सेस सफलता आज उस सभी लोग चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल होंगे मैं सक्सेस होऊंगा फेल या नहीं होना चाहिए विशेषकर सभी छात्रों भगल जाए से सक्सेसफुल होने के लिए कम से कम डॉक्टर होना चाहिए या इंजीनियर होना चाहिए अमेरिका जाना चाहिए अगर अमेरिका नहीं जा सकते तो कम से कम इंग्लैंड जाना पड़ेगा अगर इंग्लैंड नहीं तो जर्मनी या दुबई तो ऐसा सक्सेसफुल होना चाहिए बोरा डिग्री प्राप्त करना है फिर अच्छा जॉब मिलना है फेलियर नहीं होना चाहिए फेलियर का मतलब अच्छा जॉब नहीं मिलना अच्छा डिग्री नहीं मिलना ऑटो रिक्शा चलाना तो ऐसे हम सक्सेसफुल होना चाहते मैं नंबर वन हूंगा नंबर टू नहीं नंबर थ्री नहीं नंबर वन होना चाहिए मैं एक नंबर हूंगा मैं सर्वोत्तम हूंगा मई सार्वज लेकिन ये क्या है थोड़ा सा विचार करना चाहिए ये क्या है भगवान नंबर नम्बव है वही ही सर्वोपरी है वही ही है जैसे कि भगव गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मथ तर तरम नान्य धनंजय हे धनंजय अर्जुन मेरे ऊपर और समान कोई नहीं है मैं एक नंबर नाम मैं भगवान हूं यही कृष्ण की स्थिति है लेकिन हम भगवान जैसे नाम बवान होना चाहिए वो संभव नहीं है तो आप जड़ सा सोचिए सक्सेस क्या है जीवन का सफलता क्या है अगर हम डॉक्टर हो हार्ट सर्जन हो या बड़ा अमीर होते हैं तो ये क्या सक्सेस है तो सामान्य सामाजिक विचार में ज्यादा पैसा प्राप्त करना फेमस होना फिल्म स्टार होना मिस वर्ल्ड होना ये सब सक्सेस कहलाते हैं लेकिन हम सब खाली हाथ इस भौतिक संसार में जाते हैं और हम मार जाते हैं और अगर बीच में बहुत संख्या से या भाग्य से न किसी न किसी प्रकार से हम क्रॉ क्रॉ रूपया उससे या उस चाह क्रॉ क्रॉ डॉलर मिलते हैं तो फिर भी हम खाली हाथ जाते हैं काली हाथ आते हैं खाली हाथ जाते हैं और अगर हमारा नाम बहुत बड़ा होते हैं अगर हमारा फोटो हर रोज अकबर न्यूज का फ्रंट पेज पर लगाना है तो फिर भी अनंत काल में एक दिन आएगा जिसमें कोई भी हमारा नाम भी नहीं सुनते हैं जैसे कि इस पृथ्वी में कितना राजा आया है गाय है और अभी इतिहास में खाली यही सब राजाओं का नाम की तालिका होते हैं और यही सब राजा क्या क्या हुए क्या क्या किए अभी कोई नहीं जानते खाली सबका नाम तालिका में होते हैं जो तो सक्सेस क्या है आज का राजा का कुत्ता होते हैं ऐसा होते हैं संसार चक्र में <laughs> जो राजा है कर्म पाव के अनुसार पुण्य पुण्यकर्म करने से राजा पद मिलते हैं आज तो आज का कोई राजा नहीं होते नेपाल में राजा है लेकिन इनके पास भी पूरा पावा नहीं होते तो आज का प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर है यही सब बड़ा पद होते हैं तो आज का राजा या प्राइम मिनिस्टर कल का कुत्ता हो सकते है यही कर्म चक्र संसार चक्र ऐसा होते हैं पुण्यकर्म करने से ही हम उच्च नद मिलते हैं लेकिन क्या होते हैं तो उच्च अगर हम पाप करते हैं तो वो पाप कांड का पाल के अनुसार अगला जन्म कूत या ऊंट या बिल्ली या कीट या क्रीमी या पैर ऐसा होते हैं तो हम सभी चाहते हैं कि मैं बड़ा होऊंगा मैं फेमस होऊंगा लेकिन ये क्या है हम अगर बड़ा होते हैं वो एक क्षण के लिए खाले और जो एक क्षण में राजा होते हैं तो अगला क्षण में नंदक होते हैं होते हैं, या बिली होते है एक क्षण के लिए क्योंकि हम एक अनंत काल में हमारा पूरा जीवन एक क्षण जैसे है और फिर अगला सूर्य धारण करते एक क्षण के लिए हमारा परिप्रेक्ष्य में वो हमारा जीवन बहुत लंबा होते है लेकिन अनंत काल में एक सेकंड जैसे है एक सेकंड एक सेकंड में हम एक शरीर में होते हैं, दूसरे क्षण में दूसरे शर, शरीर में होते हैं तो सक्सेस क्या है एक कहानी मैं बोलता हूं कि इस मुंबई में एक जवान वन था छात्र मेडिकल स्टूडेंट मेडिकल स्टूडेंट होना तो इतना आसान नहीं है तो मेधा भी होना चाहिए और बहुत मेहनत भी करना है बहुत स्टडी करना पड़ते हैं तो एक मेडिकल स्टूडेंट था और उसका एम्बिशन था जुड़ा इच्छा थी कि मैं कॉलेज में एक नंबर छात्र हूंगा और उसमें दिन रात खाली पढ़ता था पढ़ता था पढ़ता था पार्टी नहीं जाता था दूसरे छात्रों से बात नहीं की तो उसका मुंह सदैव एक किताब में था ऐसा पढ़ता था पढ़ता था पढ़ता था पढ़ता था, था दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात क्योंकि प्रज्वलित इच्छा थी कि मैं क्लास में एक नंबर हूंगा मैं फेमस डॉक्टर तो पूरा साल में ऐसा बहुत मेहनत से पड़ता था फिर एग्जाम का समय वो एक नंबर पोजीशन मिला तो जब खबर मिला कि मैं नंबर वन हूं मैं पूरा कॉलेज में मैं एक नंबर हूं तो इतना खुश हुआ कि ऐसा जोर से बोला मैं एकदम हूँ लेकिन पूरा साल तो एक्सरसाइज व्यायाम नहीं किया था वो खाली स्टडी स्टडी स्टडी हार्ट के लिए अच्छा नहीं था तो रात में भी स्टडी स्टडी स्टडी करता था तो जवान होने के भी उसका हार्ट अटैक था और मार गया ऑन द स्पॉट फ्लैट डेड तो सक्सेसफुल था और सक्सेस सक्सेसफुल होने से वो बहुत आनंदित हुआ लेकिन वो आनंद से मार गया था और उसका अगला जीवन पता नहीं भगवान जानते हैं लेकिन ऐसा है क्योंकि उसका मन खाली मेडिसिन में था परंतु पर्न तो भगवान के तरफ कुछ चिंतन नहीं था यंग यंग स्मरण भाव थे जनतेम ए कौन थे सदा तद भाव भाविता श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि जो भी चेतना हम उनायन करते हैं उसके अनुसार हमारा अगला जीवन होते हैं तो सक्सेसफुल सक्सेस नहीं, नहीं, नहीं था नहीं था नहीं था नहीं था सक्सेस का क्या मतलब है हम अभी भावा बंधन में है संसार बंधन में है हम एक शरीर से दूसरे शरीर से जाते हैं और ऐसे हम दूसरे दूसरे शरीर संसार चक्र में भ्रमण करते हैं और हम सदैव एक नंबर होने के लिए एक प्रयास करते हैं तो देखिए विचार कीजी है कि चुनाव में सब पॉलिटिशियन सब चाहते हैं कि मैं नंबर वन होऊंगा मैं कांग्रेस पार्टी का नेता होऊंगा मैं बीजेपी का नेता होऊंगा मैं जेडी का नेता होऊंगा तो सब एक नंबर होना चाहते हैं सब प्रधानमंत्री होना चाहते हैं लेकिन पूरे देश में खाली एक प्रधानमंत्री हो सकते हैं तो सब एक नंबर होना चाहते हैं लेकिन सबके लिए संभव नहीं है क्या होते हैं कि जो इस जीवन में एक नंबर प्रधानमंत्री या राष्ट्र का मुख्यमंत्री होने के लिए प्रयास करते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते हैं वो कुर्सी नहीं मिलते हैं तो भगवान की दया से ऐसे व्यक्ति का अगला जन्म में वो कुत्ता हो सकते हैं और रास्ते में पांच छह कुत्ते का दल होते हैं और उस दल में वो व्यक्ति जो पूर्व जन्म में मुख्यमंत्री नहीं हो सकता था उसका अगला जन्म कुत्ते के नेता हो सकते हैं ऐसा होता है संसार चक्र में हम जो इच्छा करते हैं तो उसके अनुसार एक दिन वो इच्छा भगवान की दया से पूरी होगी लेकिन यही सक्सेस नहीं है कुत्ता का दो में नेता हो सक्सेस नहीं है ओम मानव अंध मानव का दो में मतलब अज्ञानी मानव का दल में नेता होना वो भी सक्सेस नहीं है यही जानवर का प्रधानमंत्री अगला जानवा का कुत्ता होगा उसका सक्सेस कैसे हो अगर हम मिस वर्ल्ड होते हैं या बड़ा हार्ट सर्जन होते हैं लेकिन अगला जानवा की क्रीमी पेड़ वृक्ष घैस ऐसा होते हैं तो सक्सेस क्या होते हैं और इस जीवन में भी अगर हम सफल मिलते हैं हम सक्सेसफुल होते हैं तो फिर भी साथ साथ प्रधानमंत्री हार्ट सर्जन बड़ा इंजीनियर बड़ा फैसल वाला के साथ ही साथ हम बहुत चिंता मिलते हैं और जन्म मृत्यु व्याधि दोष होते हैं हम भौतिक जगत में है तो ये सब असुविधाओं होते हैं, ये सब तकलीफ होते हैं ये सब समस्याएं होती हैं। तो इस भौतिक जगत में सक्सेस क्या है सक्सेस नहीं होते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान है सोचते हैं कि कैसे मेरा जीवन वास्तविक रूप में सफल हो सकते हैं, सफल। संस्कृत में सफल। सफल सक्सेस सफ सफल फव किस प्रकार फल मिलना चाहिए तो ऐसा फल मिलना चाहिए जिससे हम और किसी प्रकार का दुख नहीं मिलेंगे वो परम फल है वो जीवन का परम फल है कैसे मिलना है क्योंकि जब तक हम भौतिक स्थिति में है भौतिक संसार में है तब तक जन्म, मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं उससे बचाना नहीं होते हैं तो जीवन का वास्तविक सफलता है इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त करना वही वास्तविक सफलता है तो वो मुक्ति क्या है भगवान का धाम जाना वो कैसे संभव है कृष्ण भक्ति के द्वारा तो ऐसा है बहुत व्यक्ति बहुत नाराज होते है अगर इनके पुत्रों इस कृष्ण भावनामृत संघ में शामिल होते हैं तो मेरा मेरा लड़का ब्रह्मचारी बन गया साधु बन गया वो फेलियर होते हैं और ऐसा कई लोग ऐसे सोचते हैं कि साधु का मतलब जो बौद्धिक जीवन में वो फेलियर था तो किसी काम में सक्सेस नहीं मिला उस साधु बन गया लेकिन ऐसा नहीं है इस इस कौन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत अमृत संघ में बहुत ब्रह्मचारी संयासी साधु है जो भौतिक विचार में भी सामाजिक विचार में भी सक्सेसफुल थे बहुत इंजीनियर है डॉक्टर है इत्यादि लेकिन वे एक्चुअली बुद्धिमान थे तो एक्चुअल बुद्धि क्या है तो खाली डॉक्टर होना इंजीनियर होना बड़ा पैसा फायसोला होना नहीं है जो वास्तविक रूप में बुद्धिमान होते हैं विचार करते हैं कि इस भौतिक जगत में केवल दुख होते इसलिए आध्यात्मिक प्रयास करना चाहिए जैसे कि हम सभी प्रकार का दुख सभी प्रकार का अहंकार मैं बड़ा हूं मैं डॉक्टर हूं मैं इंजीनियर हूं मैं व्यापारी हूं यही सभी प्रकार का अहंकार से मुक्त होना चाहिए तो वो प्रयास करने में वास्तविक बुद्धि की प्रकटी होती है तो यही जीवन का सक्सेस है वास्तविक सक्सेस है यद गतमान अनिवार्य तंत्र है तथा धाम अम श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति इस भौतिक स्थिति से मेरे धाम जाते वो वापस नहीं आते हैं यही जीवन का धर्म सफलता है और इस सक्सेस के लिए हम सभी लोगों को प्रचार करते हैं तो नकली या कृत्रिम अवास्तविक सक्सेस के लिए प्रयास नहीं करना वो वो सक्सेस तो सक्सेस नहीं है सक्सेस है कृष्ण भक्ति के द्वारा कृष्ण चरण प्राप्ति करना क्योंकि हम जीव है हम जीव आत्मा हम कृष्ण दास हम डॉक्टर इंजीनियर बिल्ली कुत्ता नहीं है हम कृष्ण दास है और हमारा जीवन का वास्तविक सफलता तो होती है कृष्ण भक्ति में तो यही विचार हम बार बार बोलते हैं जो आम आमतौर लोग जिनकी बुद्धि संकीर्ण होते हैं जो नहीं समझते हैं कि भाव व्यक्त हो व्यक्त सनातन जो नहीं समझते हैं कि इस भौतिक जगत के अति आध्यात्मिक जगत है भगवान का धाम है जिसमें चिरकाल के लिए भगवान की आनंदमयी सेवा करना है जो व्यक्तियों जो यही बात नहीं समझते हैं तो सभी विचार करते हैं इनके भौतिक अनुभूति के अनुसार और सोचते हैं कि जीवन का सफलता है डॉक्टर होना या बड़ो फाइस वाले इत्यादि इत्यादि होना लेकिन नहीं है नहीं है नहीं है वो ही सक्सेस नहीं है यही प्रचार हम करते हैं यही प्रचार हम कहते हैं कि अगर आप बड़ा फेमस रिच इत्यादि व्यक्ति होते हैं अगर आपका जीवन में कृष्णा के चरम कामलों के लिए कुछ भी आसक्ति नहीं होते हैं आपका जीवन पूरा फेलियर होते हैं निष्फल होते हैं लेकिन अगर भौतिक विचार से आप गरीब होते हैं अशिक्षित होते हैं अभाग्य होते हैं भाग्यहीन होते हैं लेकिन आपकी वंश मात्र कृष्ण भक्ति होते हैं, आपका जीवन सफल होते हैं और गरीब होने से या धनी होने से तो किसी स्थिति में भी अगर आप पूरी कृष्ण भक्ति शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकते हैं तो आपका जीवन पूरा धन्य होगा पूरा सक्सेसफुल होगा तो हमारा प्रचार नहीं है कि गरीब होना अच्छा है वो नहीं है अगर कर्मफल के अनुसार आप वाला हो सकते हमारी कोई आपत्ति नहीं है अगर काम के अनुसार आपकी बुद्धि यथेष्ट होते हैं जैसे कि आप बड़ा डाकते हो सकते तो खाली बुद्धि नहीं होते तो मेहनत भी करना है श्रम करना है प्रयास करना है तो अगर आप ऐसे हो सकते हैं ठीक है अच्छा होगा लेकिन साथ ही साथ कृष्णा भक्ति करना चाहिए कृष्ण भक्ति मत भूलो तो ये सब भौतिक प्रयास में कृष्ण भक्ति भूलो मत तो यही हमारा प्रचार अगर आप साधु होंगे आप अगर ऐसे जीवन के लिए उपयुक्त है तो ठीक है अगर आप तैयार हैं तो पूरा जीवन अर्पण करना कृष्णा भक्ति में ठीक है आप ऐसे हो, हो सकते हैं लेकिन व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं कि अधिकांश व्यक्तियों संसार ही होते हैं तो शादी करते हैं ठीक है हमारी कोई आपत्ति नहीं है तो जो भी करते हैं मतलब पापी नहीं होना चाहिए लेकिन जो भी कहते कर, हैं तो साथ ही साथ कृष्ण भक्ति करो वो आपका जीवन का वास्तविक सफलता होगा और और सब कुछ जो करते हैं वो आपका सामाजिक कर्तव्य पालन करने के लिए आपका पारिवारिक कर्तव्य पालन करने के लिए ठीक है ऐसे करो ऐसे करना अच्छा है लेकिन साथ ही साथ कृष्ण भक्ति करने चाहिए और कैसे कृष्ण भक्ति खंड है वो भी बहुत सरल है वैसे भी हम बार बार बोलते हैं, क्योंकि यही भगवान की पूरी दया है कि भगवान हमको इस कल में इतना सुंदर उपाय दिया है वो उपाय क्या है चाहे भी आप धनी हो चाहे भी आप गरीब हो चाहे भी आप सामाजिक दृष्टि में सक्सेसफुल हो चाहे भी आप सामाजिक दृष्टि में फेल होते है तो जो भी स्थिति में हो प्रेम से दिल से इस महामंत्र जापो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे तो इस महामंत्र कृष्ण नाम जप और कीर्तन करने से आपका जीवन पूरा सफल बन जाएगा यही मेरा खुद का विचार नहीं है यही सभी शास्त्रों का सिद्धांत है और हम खाली मैं नहीं मेरे जैसे बहुत बहुत व्यक्तियों हिंदू आ हिंदू भारतीय भारतीय इस देश इस देश के भर देश के तो बहुत सारे लोग इस महामंत्र जप और कीर्तन करने से अपना जीवन में अनुभूति मिले कि यही जीवन का परम सफलता और इसलिए बहुत सारे लोग पूरे विश्व में सदैव हर रोज हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे जप करते हैं और इस प्रकार से निश्चित रूप से इनके जीवन सफल बनते है हरे कृष्ण